कारिता के चर्चा के दौरान अपन दो, दो निशेंद पर चर्चा कर चुके हैं पिछली बार हमने सहज विद्युत नाम का जो दूसरा निषिंद था उस पर चर्चा पूरी कर ली थी मोटे तौर पर देखें तो जो पहला निशेंद था उसमें स्पंद का स्वरूप समझाया था इस स्पंद का मतलब वो जो एक विमर्शात्मक चेतना जिसके द्वारा इस सृष्टि का उदय हुआ और उसी में इसका लय भी हो जाता है उसका क्या स्वरूप है और वो किस तरह से ये सृष्टि का निर्माण होता है और किस तरह से सृष्टि चलती है दूसरा निश्चित था हमने सहज विद्योदय का जिसमें उस विमर्शात्मक विमर्शात्मक चेतना पर आरूढ़ होने की विधि ने पड़ी थी जो पूरी तरह शाक तो पाए कि किस तरह हमको उस पर आरूढ़ की क्षमता प्राप्त हो सकती है और जो तीसरा वाला अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इसका नाम है विभूति निषेध इसमें शक्तोपाय पर आरोह होने पर क्या स्थिति बनती है किस तरह सिद्धि प्राप्त होती है उनका क्या स्वरूप है और किस तरह हम अपने लक्ष्य को बेहतर शाम हो पाए कि सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकते इसके बारे में इसमें 20 सूत्र दिए हैं इन 20 सूत्रों में से पहले तीन सूत्र आज अपन बोर्ड पे लिखे और इन 20 सूत्रों में बड़ी अच्छी बातें लिखीं बहुत आनंददायक बातें लिखी इसमें एक बड़ा अच्छा आएगा अभी थोड़े समय बाद हम बहुत आजकल एक सामान्य सी बीमारी है अवसाद की डिप्रेशन की उस बीमारी का कारण और उसका स्थायी निदान वो भी इसमें है विभूति निषण में और अभी बती एक बात वार्ता नयासी इनके मुंह से निकली अभी प्रसाद लेने के बाद तो वो भी इसमें है वो बात से निकली जब बहुत कठिन समय होता है तो अंदर से एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है और यह बात कई लोगों ने अनुभव की है संसार में कि बहुत विषम समय होता है तो एक विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती है और यह बात कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है विरोधाभासी लग सकती है, कि हम कठिन परिस्थितियों में है और हमको कौन से आनंद की लेकिन आप अगर कोई व्यक्ति हृदय आस्थावान है और जब वो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में होता है उसको लगता है हर तरह से हताश हो गया उस समय वो अपने स्वरूप के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और ये चीज हम स्वयं कई बार महसूस कर सकते हैं कि बेहद कठिनाई में बेहद कठिन परिस्थितियों में एक अंदर से एक विशिष्ट आनंद सा अनुभव मेरा उसको अगर सामान्य एक्सप्लेनेशन करें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मेरे पास खुना को क्या रह गया इसलिए मैं निर्भय हो गया मेरा जो कुछ खो सकता था सब खो दिया जैसे किसी का दिवालय निकल गया किसी का इकलौता बच्चा खत्म हो गया मर गया किसी को बिजनेस में जबरदस्त घाटा हो गया या किसी को राज दंड मिल गया तो इन सब परिस्थितियों में जब अट्टी विषम परिस्थितियां होती जब ऐसा लगने लगता है को रहा नहीं है बाकी कोई सामने वो समय एक विशिष्ट अनुभूति आनंद की होती है उस आनंद की अनुभूति को एक आस्थावान व्यक्ति महसूस कर सकता उसके बारे में भी इसमें विभूति निशन तो अब हमको मतलब इन सब अपने हृदय के अनुभवों को कैसे कैसे अनुभव होंगे उस मार्ग पर उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे फिर भी चूंकि जैसे हमारी परंपरा है हम उन चीजों को जो बेसिक है जो मूलभूत है उनको नहीं भूलेंगे क्योंकि उनके बगैर हमारी आगे की जो समझ है वो विकसित नहीं हो पाएगी। हमें है हम सामूहिक, यानी वो चेतना जिसके द्वारा ये पूर्ण ब्रह्मांड बना है या पूरी सृष्टि का जिससे निर्माण हुआ है उस समित चेतना का स्वरूप श में दर्शन के हिसाब से प्रकाश विमर्शात्मक प्रकाश का मतलब ये लौकिक प्रकाश नहीं प्रकाश का मतलब होता है किसी चीज को अस्तित्व तो में लाना जैसे हम कहते किताब प्रकाशित हो गई है ना वो किताब अस्तित्व तो में आ गई प्रकाशित तो होने का मतलब नहीं कि के ऊपर कोई ने लाइट डाल दिया अभी तक वो अंधरे में रही थी अभी तक अंधेरे में नहीं थी अभी तक वो पर्यावरणी में थी अब वो बेकरी वाणी में आ गई यानी प्रकाशित हो गई इस संसारिक रूप से आप दिखाई देने लगी आपको इसके पहले वो वेकरी वाणी में तो सब कुछ था ही और वो भी थी लेकिन वो अब प्रकाशित हो गई तो जो किसी भी वस्तु को या भाव को या संवेदना को प्रकाशित कर सके उसमें किसी को प्रकाशित करने की क्षमता है ये पहली उसकी क्वालिटी है यह उसका पहला गुण है कि वो प्रकाशित कर सके किसी चीज को अस्तित्व में ला सके उसके लिए सबसे बड़ी चीज है उसने इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया है अब हम चूंकि सीमित दायरे में हमको बांध दिया है माया की वजह से लेकिन हम भी सतत चीजों को अस्तित्व में लाते हैं अपन कई बार उस चीजों के कई उदाहरण देख चुके और दूसरा है विमर्शात्मक तो संविद का स्वरूप है प्रकाश विमर्शात्मक विमर्शात्मक का मतलब है कि जैसे वो चीज वो जानती है कि वो क्या है वो अपनी शक्ति का आकलन कर सकती है उसमें इस सृष्टि के निर्माण करने की क्षमता है ये वो जानती है और उसे अपनी स्वयं की पहचान है इसलिए वो विमर्शात्मक अन्यथा जो आरंभिक वैज्ञानिक धारणाएं थी वो ये थी कि ये सृष्टि में जीवन बाय चांस आ गया एक कुछ अजीब सी घटना हुई कुछ केमिकल्स के आपस में रिएक्शन हुई और वो उस हायर टेंपरेचर पे ऑर्गेनिक मटेरियल में स्वरूप लिया और उसके बाद में एक सिस्टम डेवलप होता चला गया बाय कोर्स ऑफ नेचर लेकिन आपके भीतर स्वयं को मैं कहने वाला कौन है यह कहां से आया इसको हम किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हम इंटेलिजेंस के बहुत निकट मशीन बना सकते हैं। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम निर्णय लेते हैं ऐसे वो मशीन भी निर्णय ले लें लेकिन इसके बावजूद वो जो निर्णय लेगी वो उस में जो डाटा है उनके आधार पर ही निर्णय लेगी क्योंकि उसमें निर्णय लेने की एक स्वतंत्र की कमी रहेगी आप खुद सोचो शांति से कि वो निर्णय लेगी कोई मशीन या कंप्यूटर निर्णय लेते देखा गया कई बार है ना तो वो निर्णय सिर्फ उस बात पर लेती है कि उसको जो आप आधारभूत उसके अंदर जो सांख्यिकी डाल दी गई है जो डाटा डाल दिया गया है उसी के आधार पर वो गणना कर तो गणना करने की क्षमता अधिक शुद्ध और तेज मशीनें कर सकती शुद्ध गणना कर सकती है हमसे ज्यादा तेज गणना कर सकती हैं लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय कि एक ही परिस्थिति में आप एक व्यक्ति को नाराज होकर डांट दोगे और उन्हीं परिस्थितियों में दूसरे व्यक्ति को छोड़ोगे अगली बार से ध्यान रखना अब आप कहोगे आपने दो अलग अलग व्यवहार क्यों किए मेरी मर्जी जब जैसा मूड हुआ लेकिन ऐसा मूड मशीन का नहीं होगा क्योंकि उसमें विमर्श शक्ति नहीं है आप उसको हर बार एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा निर्णय लेते हुए देखेंगे या इसी मशीन बनाई सकती वो जो अनुभव गैदर करती चली जाए और धीरे धीरे उसका स्वरूप चेंज होता चला जाए लेकिन उसके बावजूद वो एक ही लाइन पर चलेगी पांच बार एक निर्णय गलत होता तो छठी बार वो निर्णय लेने का तरीका बदल देगी लेकिन वो फिर वो पुराना वाला निर्णय नहीं लेगी जब बदल देगी तो फिर वो बदला हुआ निर्णय इसलिए कुल मिला विमर्शात्मक शक्ति ही संभवित है अब हमारे अंदर अगर हम देखें शांत चित्ता आंख बीच के यहां पर अक्सर चौबीस मिनट तक हो जाना जब भी कार्यक्रम होता है तो, तो उस दौरान हम अगर सिर्फ यही चिंतन करें कि मैं कौन हूं इस शरीर के अंदर बैठी हुई एक चेतना का स्वरूप हूं तो धीमे धीमे हम ईश्वर चेतना को या गॉड कॉन्शियसनेस को पकड़ लेंगे तकलीफ एक ही कि गॉड कॉन्शियसनेस को हम वस्तु की तरह कभी नहीं देख सकते जैसे हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते उस तरह हम उस कॉन्शियसनेस को नहीं देख क्यों नहीं देख सकते कि मती ना लखे जिही मति लखे सो में शुद्ध अपार अपन ने साधु निश्चय दास जी का एक दोहा एक बार पढ़ा था कि मति ना लखे जिही मति लखे सो में शुद्ध अपार यानी बुद्धि से हम उसको नहीं देख सकते मती यानी बुद्धि है मतिन तो लखे लखना है ना देखना मति न लखे बुद्धि से वो नहीं दिखता क्यों नहीं दिखता वो जो दो है दुलाइन है में है मति न लखे जिही मतिलखे जिसके द्वारा बुद्धि देखने की ताकत प्राप्त करती है अब उसको बुद्धि कैसे देख सकती जिही मती लखे जिसके द्वारा बुद्धि देखने, देखने की अर्हता प्राप्त करती है जो दे बुद्धि को एक क्वालिटी होती वो अंतर चिंतन कर सकती है कोई निर्णय ले सकती है कोई बात नहीं सोच सकती है एक नया विचार पैदा कर सकती है लेकिन ये क्षमता दी किसने उसको संचालित करने वाली उसको संचालित करने वाली जो शुद्ध चेतना है उस शुद्ध चेतना को वो बुद्धि कैसे देखेगी तो मति न लखे जि ही मती तो सो में शुद्ध अपार ये उसके दोहे की आधे लाइन है तो जो अपार का मतलब होता है लिमिटलेस जिसकी कोई सीमा नहीं मैं वो असीम हूं मैं वो विश्वात्मा हूं मैं वो समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई वो चेतना हूं जिसके द्वारा सब कुछ प्रकाशित होता है मैं अपने आप को पहचानता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि मुझसे ही ये सब कुछ इस सबसे मैं नहीं हूं मुझसे ये सब कुछ मेरी वजह से ऋतुएं बदल रही हैं मेरे कारण सूर्य देवता चल रहे हैं मेरे कारण चंद्रमा की कलाएं बदल रही हैं मेरे कारण ये संसार का अस्तित्व है ये चेतना मुझे है और उसी चेतना का विकास है इसलिए फिर से समझे प्रकाश विमर्शात्मक क्षेत्र वही ब्रह्मांड का मूल बिंदु है प्रकाश विमर्शात्मक क्षेत्र जो और को प्रकाशित कर सके और जो विमर्श कर सके यानी जो मैं कह सके अपने आप को वो जो कह सके कि ये मैं हूं ये जड़ है इसमें विमर्शात्मक चेतना नहीं है लेकिन आपके भीतर विमर्शात्मक चेतना है तो वो विमर्शात्मक चेतना ही जिस दिन आपके पकड़ में आ जाएगी उस दिन आप स्पष्टता समझ जाओगे कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माता हूं और मुझसे ही ये समस्त सृष्टि का विकास है तो मुझम वो विमर्शात्मक चेतना को मैं जब पहचान लू पकड़ लू उसको पकड़ने के लिए यह बुद्धि अपर्याप्त है बुद्धि क्यों अपर्याप्त है क्योंकि बुद्धि को भी क्षमता देने वाली बुद्धि को बुद्धि बनाने वाली या प्राण को प्राण देने वाली वो विमर्शात्मक चेतना ही है इसलिए यह सबके पीछे खड़ी है इसके पीछे कोई नहीं खड़ा मेरे पीछे मेरा मन है मेरे मन के पीछे मेरी बुद्धि है लेकिन मेरी बुद्धि के भी पीछे खड़ी है इसलिए बुद्धि कैसे देखेगी उसे ये सबसे पीछे खड़ी है क्यों ये केंद्र में है और हमारी दिशा परिधि की ओर है इसलिए ये हमारे पीछे है और हमारे पीछे के भी पीछे है और ये सबके पीछे है इसके पीछे कुछ भी नहीं पिता का पिता पिता का पिता का, कह सकते हैं पर उसका पिता कोई भी उसका जनक उसका जनक उसकी जननी उसकी जननी हम कह सकते लेकिन इसकी जननी कोई भी क्योंकि फिर केंद्र में आए और यही कारण है कि इसको हम ऐसा करके देख लेते नहीं तो इसका एहसास सिर्फ तभी होता है जबकि हमारी दिशा केंद्र की ओर होती है जब हमारे मन से संस्कार टूट जाते हैं हमारे संसार के संस्कार जो अज्ञाता माता की वजह से हैं वो संसार सभी हमको की तरफ ढकेल है और हमारी ऊर्जा के, के दिशा की दिशा की ओर है अब वही ऊर्जा के की दिशा जब केंद्र की के तरफ होती है उस समय हमको इसका एहसास हो सकता है इसको हम ऐसा करके नहीं देख सकते। लेकिन उसका एहसास हो सकता। और उस एहसास के लिए जो सुयोग की पात्रता है वो है हृदय की सरलता और शांत मन और नए के स्वागत के लिए उत्सुक बुद्धि तो हम ऋतंबरा बुद्धि बोलते हम जिसे पीटी चीजों पर कभी कभी इतने आसक्त तो होते हैं कि उनको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते जब तक हम उन संस्कारों में उलझे तब तक शुद्ध चेतना का एहसास नहीं होता हमको अज्ञात माता इस तरह से उलझा देती है कि हम डरते हैं नहीं नहीं नहीं, ये परिपाटी हम कैसे तोड़ दें ये संस्कार हम कैसे तोड़ दें ऐसा हम नहीं कर पाते हम डर जाते हैं लेकिन जो चेतना का सच्चा साधक है जो चेतना का सच्चा पति है वो निर्मय होता है निर्वय होता है और उसको इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि संसार क्या कहेगा उसका कोई वेरी है ही नहीं तो इस भावना के साथ मैं सोचता हूं कि विमर्शात्मक चेतना को व्याख्यात करने के लिए और अवसर आएंगे तो फिर और करेंगे लेकिन प्रकाश विमर्शात्मकता उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का या सार्वभौम ईश्वर चेतना का मूल गुण वो प्रकाशित कर सकती है है ना? उनको अस्तित्व ला सकती है खुद ही अस्तित्व का नाम ही चेतना है, है। इसलिए वो अस्तित्व में खुद है और किसी भी चीज को अस्तित्व में ला सकती है और उसके बिगड़ कोई चीज अस्तित्व में आती है कोई भी चीज दिखती है तो प्रकाश में दिखती है और प्रकाशित प्रकाश वैसे उसका प्रतीक है प्रतीक है प्रकाश प्रतीक है क्योंकि कुछ तो नाम देना ही है लेकिन हम जैसे प्रकाशित हो जाती है मतलब वो अस्तित्व में है ना उसका एग्जिस्टेंस जाती इसलिए वो चेतना किसी भी अस्तित्व की जनक है किसी भी अस्तित्व की जनक है लेकिन उसका जनक कोई नहीं क्योंकि वो समस्त अस्तित्व की जनक है इसलिए प्रकाशित करती है और वो विमर्श करती है जो ये बदलती कि मैं कौन हूं जैसे आप बैठे बैठे जब शांत चित्र सोचते हैं कि मैं कौन हूं तो आप यह तो जानते ही हो कि चाहे मेरा विमर्श विश्वास तक नहीं पहुंचा यह चेतना को नहीं भी पकड़ पाया तो भी विमर्श तो करते हो आप आपको चमड़ी के भीतर खुद को मानते हो चाहे मानते हो कि मैं हिंदू हूं मुस्लिम हूं बोरा हूं या ये मानते हो कि मैं छोटा हूं बड़ा हूं ये मानते हो कि मैं वृद्ध हूं यह मानते हो कि मैं जवान हूं मैं पुरुष हूं या कहीं आपकी मान्यताएं हो सकती है पर इन सब मान्यताओं का विश्लेषण करते हैं और यह जो विश्लेषण करने वाला है वह आपका अपना कॉन्शियसनेस आपकी चेतना है और जिस रूप में आप जानते हो कि मैं तो हूं जब आप बोलते हो कि मैं तो हूं तो कहने वाला जो है वही विमर्श है जो तुम अंदर से बोलते हो कि हमें हूं यही विमर्श है ना और ये सारी इंद्रियां इसी के लिए काम करते कान कांग सुनने का यंत्र है लेकिन सुनाते हैं किसको आंख देखने का यंत्र है लेकिन दिखाते हैं किसको एक चित्र बन गया रेटिना पर उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अंदर गए केमिकल सिग्नल्स नीच में गए लेकिन आखिर उसको देखा किसने आंखें देखती तो हैं पर दिखाती किसको है कान सुनते हैं पर आखिर सुनाते किसको हैं? वो एक ही विमर्शात्मक चेतना है जो इस चेतना इसके अंदर बैठी वो सुनती भी है देखती भी है इन सभी इंद्रियों का नियंत्रण करती है और वह स्वतंत्र है कब किस इंद्री का उपयोग करना कब किस इंद्री का उपयोग नहीं करना कब क्या निर्णय लेना और वो उस स्वतंत्रता में कोई प्रश्न नहीं है आपके जब उसके सामने तो आप पूछ रहे थे, यहां क्यों नहीं पूछ रहे रहता मेरी मर्जी ना? आप उस दिन तो आए थे आज क्यों नहीं आए उनके घर तो गए थे आज मेरे यहां क्यों नहीं आए मेरी मर्जी क्योंकि आप निर्णय लेने के लिए सीमित स्वतंत्रता आपके पास है असीमित स्वतंत्रता मात्र शिव स्तर पर पहुंचने के बाद आपको असीम स्वतंत्रता तो नहीं क्या भूकंप आ रहा है तो उसको रोक दो या बरसात हो रही है तो उसको रोक दो या एक सृष्टि बना दो एक और वो असीम स्वतंत्रता तो आपके पास नहीं लेकिन है लेकिन सीमित मात्रा में स्वतंत्रता तो है क्योंकि आप शिव के छोटे संस्करण हैं अब इस बात के साथ हम तृतीय निश्चंद के कुछ सूत्र शुरू कर हैं इस तीसरे निशंध का नाम है विभूति स्पन्द पहला सूत्र है यथेचाभ्यर्थितो धाता जाग्रतो अर्थान हृदय स्थितान सोम सूर्योदयम कृतवा संपादय देहिना धाता का मतलब होता है वही संविप्त वही चेतना जो सब कुछ सृष्टि को धारण किए हुए है जिसके कारण यह सृष्टि है जैसे एक चक्र को केंद्र धारण किया जाता है एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सल टूटा तो गया पहिया काम नहीं करता उस तरह की जो केंद्र है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एक दो तारे टूट जाएगी तो भी साइकिल चलते रहेगी आपकी लेकिन अगर उसका एक्सेल टूट गया तो साइकिल नहीं चला सकता उसका केंद्र गया है केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कि वो धाता है धारण करता है पूरे पहिये को धारण करने वाला मात्र केंद्र है जब केंद्र सबको धारण करता है उसी तरह यथेच्छा भी तो धाता जाग्रतो अर्थान रथि स्थितानदि से मतलब होता हमारा चित्त चित्त में स्थित जाग्रतो अर्थान यानी जागते हुए हमारे कई प्रयोजन होते हैं जैसे हम जाग रहे हैं और हमारे मन में कई प्रयोजन आते हैं कि हम ऐसा कर लें, वैसा पा लें वो, वो चीज देख लें, वो कुछ सुन ले मन में कहीं प्रयोजन आते हैं ये यथेच्छा अभ्योधाता तो जो भी उस चेतना से मांगा जाए यथेच्छा है ना जैसी भी इच्छा हो अभ्यर्थित तो, उससे अभ्यर्थना की जाए मांगा जाए उससे प्रार्थना की जाए अब यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह प्रार्थना करने वाला और प्रार्थी और जिससे प्रार्थना की जाती है वो दो अलग सत्ता है नहीं है यह तीव्रतम चेतना की बात है तीव्रतम एकाग्रता की बात है जो तीव्रतम एकाग्रता से जब किसी चीज की अभ्यर्थना की जाती है उसकी इच्छा की जाती है तो सोम सूर्योदय कर चित शक्ति और ज्ञान शक्ति उसको उस देहधारी के लिए देहिन ना है उस देहधारी के लिए है ना हमें सामान्य देहधारी तो है पर जो योग के क्षेत्र में योग का प्रयोग कर रहा है उसके लिए जो योग का आसरा ले रहा है उसके लिए वो संपादकीय थे उस इच्छा की वो पूर्ति करते थे तो योगी के लिए जो वो इच्छा करता है जागृत अवस्था में भी वो स्वयं उनको देख लेता है या पा है जो कुछ देखना चाहे वो उसको देख लेता है ये ये की बात है या? जब वो केंद्र की ओर आ रहा केंद्र के काफी नजदीक आ गया अपने चेतना को चेतना पर आरोहण होने के नजदीक है तो वो जब जिस चीज की इच्छा करता है जिस चीज की अभ्यर्थना करता है उस वस्तु को उस इच्छित चीज का वो साक्षात्कार कर लेता है उस चीज का वो पा है चाहे वो चीज दूर हो पास हो अनुपलब्ध हो लेकिन उस चीज को वो पा लेता है तो ये यथेच्छा तो दाता, जाग्रतो अर्थान हृदय स्थितान ना? हृदय में स्थित जो भी इच्छाएं कामनाएं होती हैं, उनको वो ज्ञान और ज्ञान क्रिया और उचित शक्ति ये उसको अस्तित्व लाके उसका साक्षात्कार करवा देते तथा स्वप्ने अपनी अभिष्ठाथान प्रणय से अनातिक्रमां प्रणय से अनिक्रमां उसी प्रकार अब ये जो अगली स्थिति पहला जो था योगी पूर्ण योगी नहीं था अपरिपक्व योगी था योग की दिशा में अग्रसर था लेकिन हमें दूसरी बात है कि वो जो पहला योगी था जिसको जो मिला था उसको बोलते हैं जागृत स्वातंत्र अभी जो हमने पढ़ा पहला तो जागृत हृदय तो ये उसको जागृत स्वातंत्र मिल गया जागते जागते वो जिन चीजों की इच्छा करता है उन चीजों के प्रति वो गंभीरता से एकाग्र होता है वो चीजें उसको दर्शन दे देते वो उसके सामने आ जाती है और अब उससे आगे का जो योगी है दूसरा वो उससे ज्यादा उन्नत योगी है जो चेतना पर आरूढ़ है अपनी चित शक्ति पर आरूढ़ हो चुका है उसके लिए तथा सपने अपनी अभ्य प्रणस्यान अतिक्रमात्तिक्रमांत अब स्वप्न में भी स्वप्ने अभी तथा उसी प्रकार स्वप्ने अपी स्वप्न में भी अभिष्टार्थन अभिष्ट अभिष्टार्थन है वो अभिष्टार्थन तो जो इच्छित वस्तु है वो सपने में भी प्रणय से न अतिक्रमण जो आपकी इच्छा है उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता वो आपकी जो धाता है आपकी जो धारणा शक्ति है जो आपकी शक्ति है वो उसका आपकी इच्छा का अतिक्रमण नहीं कर सकता आपका प्रणय या आपके जो प्रणय मतलब जो तीव्रतम इच्छा उसका स्वप्न में भी अतिक्रमण नहीं कर सकती ना स्वप्न में भी ऐसा नहीं होगा कि आप चाहो क्या और देखो क्या सामान्यतः हम बिना चाहे मजबूरन वो सब देखते जो सपने में दिखाई देता है स्वप्न जो दिखाई देता है उस पर हमारा सामान्यतः तो कोई अधिकार नहीं होता जाते-जाते तो हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि ये देखें हम ये नहीं देखें है हाँ। ना और जब कच्चा योगी होता है या अपरिपक्व योगी होता है वो जाते-जाते अपना कंट्रोल तो कर लेता है जो चाहे उस चीज को वो देखे जिस चीज को चाहे उसकी सृष्टि करे लेकिन स्वप्न में उसको ये स्वप्न स्वातंत्र नहीं मिला वो जागृत स्वातंत्र मिला है लेकिन जब वो अगले स्टेज पर जाता है अगले स्टेज पर कब जाएगा जब वो किसी प्रकार की हट धर भी इसमें नहीं करता उसको जो कुछ भी योग्यता मिलती है उस योग्यता से आकर्षित हम स्वयं मोहित नहीं होता स्वप्न तो में अवचेतन जागृत स्वप्न तो में आपकी चेतना जागृत है चेतना अगर सो जाती तो आपको कभी यह पता नहीं लगता कि आप सो के उठे और आपने बड़ा आनंद लिया नींद अच्छी होगी स्वप्न में चेतना तो कभी सोती नहीं है चेतना तो किसी भी चीज की कभी भी सोती नहीं है क्योंकि चेतना अगर सो जाती तो उस नींद का अनुभव किसको होता? आप सो के उठ अक्सर अच्छा बोलते हैं आज बढ़िया नींद होगी आज तो मस्त सोया गहरी नींद सोया लेकिन गहरी नींद सोया ये किसने जाना वो चेतना तो जाग रही थी और स्वप्न जो हम देखते हैं स्वप्नावस्था में वो स्वप्न की सृष्टि अपन इसको भी अपने शाक्तोपा में पढ़ चुके हैं शिवसूत्र में कि इस स्वप्न में हमारी चेतना ही सब कुछ बनाती जैसे एक आपने सपना देखा कि आप कार में बैठे हैं जंगल में जा रहे हैं रस्ते में एक डाकू आया उसने आपको बंदूक दिखाई आपको रोक लिया हाथ पकड़ के बाहर निकाला उसे जैसी बंदूक चले आपने नींदी आप इसमें बताओ इसमें जंगल गाड़ी आप खुद बंदूक ये क्या थे आपकी चेतना के ही बनाए हुए थे आपकी चेतना के ही स्वरूप थे क्योंकि वहां पर वास्तव में न तो जंगल था जिसको हम भौतिक रूप से या पदार्थ का या पंचभूतात्मक जंगल बोल सकते हैं जो तो था ही नहीं ना वो जगह पर कोई बंदूक थी ना वो जगह पर कोई डाकू था उस जगह पर ना कोई कार थी लेकिन जब आपने यह अनुभव किया तो उस अनुभव में वो कार भी आपकी चेतना का ही विकास था या चेतना की सृष्टि थी क्योंकि वहां पर सिवाय आपकी चेतना की और कुछ है तो आपकी चेतना नहीं कार बने उस चेतना नहीं आपको स्वयं बनाया उस चेतना नहीं वो बंदूक भी उस बनाया उस चेतना नहीं वो डाकू भी बनाया उस चेतना ही वो जंगल भी बनाया जो सारा सीन क्रिएट किया वो चेतना ही तो थी क्योंकि वहां पर बाहर से आने वाले तो पदार्थ नहीं अपने से ही उसने सब कुछ बनाया स्वप्न में तो स्वप्न में फिर भी ये हमको स्वतंत्रता नहीं होती कि हम चाहे वैसा कर ले उसने हमको बंदूक मारी और हम मजबूर गोली खा लिए लेकिन स्वप्न में अगर आपको स्वतंत्रता हो कि नहीं ऐसा नहीं सपना देखना है इसको बंदूक मेरे हाथ में होगी उसके हाथ में नहीं होगी तो आपकी मर्जी नहीं चलती हूं आपके स्वप्न में लेकिन इस योगी की स्वप्न में भी मर्जी चलती है। जिसकी चेतना पर वो स्वयं आरूढ़ है जो केंद्र में स्थित है जो आत्मस्वरूप पर स्थित है, जिसको आत्म बल प्राप्त हो चुका है वो स्वप्न में भी उसको स्वतंत्रता है तो स्वतंत्र को बोलते हैं स्वप्न स्वातंत्र्य, और स्वप्न स्वातंत्र्य और एक साथ चलते निंद्रा में भी उस व्यक्ति की चेतना अत्यंत जागृत होती है। हम निंद्रा में ऐसे बेहोश की तरह सोते हैं लेकिन एक योगी की सोने का अंदाजा अलग होगा उसके चेहरे पर आपको एक आभा दिखाई देगी एक प्रसन्नता एक आनंद की मुद्रा दिखाई देगी जब योगी सोएगा और जब वो स्वप्न भी देखेगा तो उस स्वप्न में उसकी अपनी इच्छा से स्वप्न देखेगा उस स्वप्न में भी उस स्वप्न की गति को बदल सकता है कंट्रोल, कंट्रोल कर सकता है स्वप्न जो कुछ देख रहा है उसको बदल सकता है क्यों होता है कि नित्यम स्फुटतरम मध्य इससे तो अवश्य प्रकाशीय तो वो जो सा चाहता है वैसा वो प्रकाशित हो जाती है क्योंकि वो स्फुटतर होती है उसके अंदर जो चेतना स्फुटतर होती है ना वो माया के आवरण में दबी छिपी अंधेरे में पर्दों के अंदर लपटी हुई नहीं होती उसकी जैसे सामान्य व्यक्ति की होती है सामान्य जीव की होती है उसकी चेतना माया के पर्दों में लिपटी हुई होती है सामान्य व्यक्ति की लेकिन उसके स्फुटतर होती है स्फुट का मतलब होता है एकदम प्रकाशित जैसे बल्ब को जो लाइट दे रहा है इसके चारों तरफ लपट दे, तो उसके प्रकाश को हम मध्यम या समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जब वो पूरी तरह से खुला है तो उसके प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता इस तरह नित्यम स्फुटतरम मध्य मध्य का मतलब होता है सुषुम नाड़ी में यह हमारे चेतना के अवकाश में एकदम स्फुट होती है ना? एकदम प्रकट होती है प्र... स्पष्ट होती है तो वो आपको वो सब चीज प्रकाशित करती थी स्वप्न में भी जो आप जानते तो वो है स्वप्न स्वातंत्र अब ये तीसरे को अपन संक्षिप्तों में देखते हैं उसके बाद बाकी कहें तो अन्यथा तो स्वतंत्रता अब ये है कि हम एक चक्कर स्वातंत्र मिल भी गया योग की दिशा में बढ़ भी गए स्वातंत्र भी प्राप्त हो गया जागरूक स्वतंत्र के बाद स्वप्न स्वातंत्र प्राप्त हो गया लेकिन हम अनावधान के दोषी हो गए अनावधान मतलब होता है असावधानी लापरवाही प्रमाण अगर हमने ऐसा किया अनावधान किया अन्यथा तू स्वतंत्रता साथ सृष्टि षष्ठी तद धर्म तत्वत अब अगर ऐसा हुआ तो फिर हम स्वतंत्रता से सृष्टि इसका मतलब था उल चीजों का विकास क्यों होता है उल चीजों का विकास स्वप्न में उल्टी सुलटी चीजें दिखाई देने लगे हम जो कुछ चाहें क्या और मिले क्या सामने क्योंकि हमारी एकाग्रता भंग हो गई क्योंकि तद धर्म किसका सृष्टि बनाने की दिशा में अज्ञात माता का धर्म क्या है स्पंद का धर्म क्या है इस सृष्टि को चलाना इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो जिस तरह उस सृष्टि का धर्म है कि आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना और आपको एक सीमित स्वतंत्रता देना और सृष्टि के दिशा में आगे बढ़ाना यह उसका धर्म है स्पंद का तो उसमें यह बात लिखी कि सृष्टि तत् धर्मकत्व है उस जैसे कि इस स्पंद का स्वरूप है कि वो केंद्र से बहती है परिधि की तरफ तो आप फिर उसी बहाव में बहने लग जाते फिर उसी स्वप्न स्वतंत्र में आपके पास स्वतंत्रता थी आपके पास केंद्र की चाबी थी आप स्वतंत्र थे अपने स्वप्न देखने में अपनी चीजों को पकड़ने में अपनी इच्छा पूर्ति करने में लेकिन आप स्पंद स्वतंत्र है अपने सृष्टि चलाने में अज्ञात माता स्वतंत्र है क्योंकि यह उसका अपना स्वभाव है इस सृष्टि को चलाने के लिए जो उद्यत माया शक्ति है उसका स्वभाव है तो अन्यथा तू तो स्वतंत्रता सृष्टि स्वतंत्रता स्या सृष्टि का मतलब होता है उल जनूल चीजों की सृष्टि वे सी पेयर की बातों की सृष्टि जो हम नहीं चाहते वो हो रहा है तत्धर्म तत्व क्योंकि यही उसका धर्म है यही उसका नेचर है यही उसकी क्वालिटी है सततम लोकिका सेवक यानी एक साधारण व्यक्ति की तरह लोकिका सेवक का मतलब होता है साधारण व्यक्ति की तरह जो योगी नहीं है जागृत स्वप्न पद फिर जागता हो चाहे सोता हो दो, दोनों परिस्थितियों में उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता ना है ना जागते में उसका नियंत्रण रहता है न फिर सोते में उसका नियंत्रण रहता है अभी जो दूसरे में पर था कि जागने में बाद में जागने और सोने में और स्वप्न देखने में भी हर तरह उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी लेकिन अगर वो अन्यथा का मतलब होता हम उससे वापस नीचे गिर गए हम अनावधान कर गए गलती कर गए उसमें स्थिरता से एकाग्रह नहीं हुए ये गलती कब होती है कि जैसे ही हमारे पास कोई योग्यता आती है विभूति आती है सिद्धि आती है उस समय हमको सतत प्रलोभन दिखाई देता है हम जो चाहें पा सकते हैं जिसको चाहें लुभा सकते हैं जिसको चाहें हम हरा सकते हैं इस वक्त हमारे हृदय से जो अहंकार की भावना जो नष्ट हो जाना चाहिए थी वो और प्रबल हो जाती है हमारे दिशा फिर संसार की तरफ हो जाती है और जैसे ही ऐसा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि प्रबलता से जैसे ही आपको एक योग्यता मिलती है आप चाहे राजनीति में देख लो बाहर खड़े खड़े खूब चिल्लाओगे आप कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और जैसे आपके हाथ में सत्ता दी जाए वैसे आप कुर्सी का असर हो जाता वैसे आप वो ही आचरण कर ले हो तो जिन आचरणों का आप विरोध कर रहे थे और वैसे ही जैसे कि जैसे ही तुमको स्वतंत्रता स्वप्न स्वतंत्र जागृत स्वतंत्रता प्राप्त होती है वैसे ही आपके हृदय के अंदर अहंकार तीव्र गति से बढ़ने लगता है उस आप लोगों को हे और अपने आप को उच्च समझने लग जाता वैसे ही थोड़े समय में ये होने लगता है कि आप अपने आसपास करतब दिखाना शुरू कर और ऐसी परिस्थिति में वो, वो व्यक्ति एकदम नीचे गिर के साधारण व्यक्ति के स्तर पर आ जाता है क्योंकि लगातार वो उन सांसारिक चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है और उसकी दोनों स्थितियों में उलझल चीजों का वो सपने में उसके उलझलुल आएंगे उसकी इच्छा के कोई कदर नहीं होगी और धीमे से उसके समस्त सिद्धियां साथ छोड़ देंगी तो ये हमारे अभी जो तृतीय निषंध विभूति निषंध के प्रथम तीन सूत्र के आज आपने अध्ययन किया इसके अनंतर इसमें अभी सत्रह सूत्र और बचे हैं और इन सूत्रों में बहुत अच्छे अच्छी बातें हैं तो वक्त के साथ हम उनको तो।